सकते हैं समझने के लिए जो उसके जानकार हैं उनकी संगति करनी चाहिए आपको एक सीधा सा उपाख्यान सुनाते हैं

एक दिन लक्ष्मी जी वैकुंठ से कहीं बाहर गई हुई थी ये बात भागवत में है लौट के जब आई तो जय विजय ने जो पार्षद थे द्वारपाल उन्होंने रोक दिया कि अभी हमारे स्वामी बैकुंठ नाथ

विश्राम कर रहे हैं आप मत चाहिए लक्ष्मी जी को बहुत नाराज हुई दुख हुआ उनको हमारे सेवक और उनको हमारे स्वामी के पास जाने में रोकते हैं जाके बैकुंठ नाथ से सब बात कही

वैकुंठ नाथ ने कहा कि चुप चुप चुप ये बात कहीं बाहर न होने पावे अगर तुम्हारे कहने से मैं जय विजय को दंड दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि पुरुष को इतना पराधीन होना चाहिए कि स्त्री जो सिखावे

उसके अनुसार काम करे तो तुम्हारे कारण हम जय विजय को कोई दंड नहीं दे सकते इस समय तुम शांति से रहो चुप रहो समय आने पर दंड देंगे एक बात

ऋषि महर्षियों को क्रोध नहीं आता है वे तो बड़े शांत रहते हैं परंतु कभी कभी कोई कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी क्रोध आ जाता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए

इसलिए सन, सनातन सनत कुमार क्रोध को भी वैकुंठ में क्रोध आ गया एक तीसरी बात पर दृष्टि दीजिए कि भगवान बाहर से

ऋषि मुनियों का पक्ष लेते हैं कि छ्याम स्वभाव अभी प्रतिकूल वृत्तिम यदि हमारे हाथ भी आपके प्रतिकूल आचरण करें तो मैं इनको काट के फेंक सकता हूँ

शरद कुमार को प्रसन्न करने के लिए ऋषि मुनियों के कितने अनुकूल है भगवान ये बात बताते हैं और उनके साप का अनुमोदन करते हैं कि जाओ तुम लोग तीन जन्म तक मृतलोक में रह जाओ चौथी बात पर ध्यान दो

बात छोटी सी है वैकुंठ में कितनी संपदा है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं वैकुंठ से नीचे गिरा दिए गए हिरणराक्ष हिरण का सुखु जय विजय

में तो ये हुआ कि जय विजय को दंड दिया गया और उनका पतन हुआ लेकिन ये बात बताई गई जिस वैकुंठ से निकाले हुए गिराए हुए भगाए हुए साफ दिए हुए

असुर को दैत्य को दैत्यों को इतनी संपदा प्राप्त हो सकती है इतना बल इतना ईश्वर जितना तेज इतना वीर्य प्राप्त हो सकता है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में देखने में आता है

तो जब वहाँ से गिराए हुए लोगों को इतना ईश्वर्य जितना तेज इतना वीरज प्राप्त होता है तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनको कितना ऐश्वर्य प्राप्त होता होगा कितना वांछनीय होगा वो बैकुंठ केवल विरक्त लोग उसको भले न चाहते हों, लेकिन वो अजर अमर

ऐश्वर्यमय स्थान कितना कितना तेजस्वी कितना प्रभावशाली है इस बात पर ध्यान दीजिए एक चौथी बात पर पांचवी बात पर ध्यान दीजिए

भगवान ने अपने भक्त को दंड तो दिया उनको बैकुंठ से धरती पर गिरा दिया लेकिन तीन बार अगर अपने भक्त को उन्होंने धरती पर भेजा तो उनकी रक्षा के लिए

चार बार स्वयं भक्ति पर उनकी रक्षा के लिए आए हिरण्याक्ष के लिए शुक्रावतार और हिरण्य कशिपू के लिए नृसिहावतार और रावण रावण के लिए रामावतार

और दंत वक्त शिशुपाल दंतवक्त्र के लिए कृष्णावतार भगवान ने कहा कि अगर चार बार हमारा भक्त संसार में भेजा जा सकता है तो उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा करने के लिए मैं चार बार चार बार जा सकता हूँ ऐसे भक्त बत्सल है भगवान

अब आप लक्ष्मी जी से लेकर के अब तक जितनी बात मैंने सुनाई एक साधारण सी बात में क्या क्या क्या रहस्य भरे हुए हैं अभी एक दो तीन चार और हम सुना सकते है परंतु ये जो

महापुरुषों की वाणी है वो बहुत रहस्य से भरी होती है और उसको ऊपर ऊपर से बाँच लेने से काम नहीं चलता है तो उसको जानने वाले उसके रहस्य को पुरुष हैं, उनसे श्रवण करना चाहिए

भक्त के पाठ को भागवत के पाठ को धर्म की कक्षा में दिया जाता है स्वाध्याय देताव्या ये पढ़ना है और श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है वो ज्ञान की कक्षा में दिया जाता है

श्रोतव्यो मंतव्यो निद्यासी तव्य ये ज्ञान की कक्षा है और नारायण पाठ करना चाहिए ये धर्म की कक्षा है इसलिए एक एक बात जो हमारे महापुरुषों के द्वारा कही हुई है

वो परम मंगलमयी परम कल्याणमयी है और स्वयं समझ में ना आवे तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु आप अपनी इस कथा का रहस्य हमारी बुद्धि में खोल दो हम आपके भाव को समझ जाए

Oh, भगवान में इस प्रकार अहितु की कृपा करुणा और अहेतु की प्रेम है उसी प्रकार भक्त में भी भगवान के प्रति अहेतु की प्रेम होता है क्या उसका स्वरूप क्या है देखो

का जो स्वरूप है वो है चुक ही है कुछ लेने देने के व्यापार का नाम प्रेम नहीं है घनघोर विश्वास विश्वास पर गला कट जाए

एक महापुरुष ने कथा सुनाई थी कि दो मित्र कहीं साथ साथ यात्रा कर रहे थे जंगल था रात्रि का समय अब वहाँ वो बिचारे कैसे सोएं, कैसे विश्राम करें, कैसे रहें?

तो ये निश्चय हुआ कि एक जगह एक सोए एक बैठा रहे पहरा और एक विश्राम कर ले फिर जब वो उठे तो वो जागे ध्यान रखे और दूसरा सो जाए विश्राम करे रात को यही घटना घटित हो रही थी

बीच में एक सांप बड़े गुस्से में फुफकारता हुआ उधर आया जो जाग रहा था वो तो डर तो गया और बहुत भयभीत होकर के उसने तो कहा तुम कौन हो जी खड़े रहो

हमारे मित्र के पास मत आना मैं तो पहले मैं मरूंगा पीछे वो मरेगा पहले मुझे काटना पड़ेगा सांप ने कहा कि तुम निर्दोष हो तुमको मैं क्यों काटूंगा तब तो बोले कि तुम बिना मुझे काटे तुम हमारे मित्र को काट नहीं सकते

उसने कहा कि इसने तो पहले मुझे चोट पहुंचाई है इसकी चोट से मेरे शरीर में से खून निकला है मैं इसको काट सकता हूं, तुमको नहीं काट सकता मित्र ने कहा कि तुमको को इसने मार डाला है

कि तुमको चोट पहुँचाइए तो उसने कहा मारा तो नहीं है चोट जरूर पहुँचाइए तो खून गिराया है कि तुम्हें तो मार गाला है तो खून गिराया है तो तब ठीक है मैं इसके शरीर में से खून निकाल के अलग रख देता हूं तुम पी लो उसको

और उसने अपने जेब में से चाकू निकाली और अपने मित्र के शरीर पर लगाया और उसमें से खून लेके पत्ते पर अलग रख दिया पी लो तुम तो खून जाओ वो साफ खुश हो गया उसको खून पीने को मिल गया लौट गया

बाद में मित्र ने पूछा कि क्यों भाई जब मैंने तुम्हारे गले पर चाकू लगाया और तुम्हारा गला काटने का प्रयास किया तब तुमको कैसा लगा तुम जगह की सोच रहे

बोला की जगह क्यों नहीं हमारे गले पर चाकू लगे और नींद न टूटे ऐसी क्या नींद मैं जाग रहा था तब तो तुमको तो तो तो कैसा लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये चाकू मेरा क्या बिगाड़ सकता है चाकू तो मेरे मित्र के मेरे मित्र के हाथ में है

मेरा मित्र अगर मेरा मित्र है तो ये चाकू मेरा क्या बिगाड़ सकता है तो जहाँ पूरा विश्वास होता है जहाँ चाकू ईश्वर के हाथ में है जहाँ हमारा हित अहित ईश्वर के हाथ में है वहाँ हमारा कोई अमंगल कोई नहीं कर सकता

जब होगा तब हमारी भलाई होगी हमारा हित ही होगा विश्वास पिता है और प्रेम उसकी पत्नी है प्रीति उसकी पत्नी है और जहाँ ये विश्वास और प्रेम दोनों इकट्ठे होते हैं

वहाँ मनुष्य का परम कल्याण ही कल्याण है वहाँ मंगल की कोई कल्पना ही नहीं है ओ शांति शांति शांति ये जो राज्य की कथा केवल परिवान को ही अमल करने में समर्थन है इतर युगों को लेकर

इसका मतलब ये है जी कि सबसे ज्यादा मैल कलयुग में ही होती है तो जो ऐसा साबुन है जो कलयुग के घोर से घोर मल को साफ कर सकता हो

वो दूसरे युगों में जो हल्के फुल मल होते हैं, उनको साफ करने में समर्थ हो इसमें तो शंका ही क्या है इसलिए कलयुग के मल को भी दूर कर सकती है भगवोत कथा इसका अभिप्राय ये है कि कितना भी कठिन मल हो और किसी भी युग का हो

और कितना भी बड़ा हो उसको दूर करने में भगवान की कथा समर्थ है ये भगवान की कथा रोए रोए को जाकर पवित्र करती है एक, एक कान को पवित्र करती है कान में प्रवेश करके

रोए को पवित्र करती है उसको स्पर्श करके आख को पवित्र करती है उसके साथ टकराकर, हमारे जीवन के एक एक कण को एक एक रग को एक एक रोम को शब्द ही एक ऐसी वस्तु है जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है पृथ्वी से गंध से भी सूक्ष्म रस है

रस से सूक्ष्म तेज है तेज से सूक्ष्म स्पर्श है स्पर्श से सूक्ष्म शब्द है शब्द की चोट ऐसी है जो कान की झिल्ली पर टकराती है और सारे शरीर को प्रभावित करके पवित्र कर देती है

जीवन को पवित्र करने वाली और प्रेममय करने वाली भगवान की कथा से बढ़कर के और कोई वस्तु नहीं है ये तेत परम किंचन मन शुद्ध अविद्यते मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा से बढ़कर के दूसरी और कोई कथा नहीं है ओ,

जब समय हो जाए हम तो महिलाए जब हम प्रवचन सुनते हैं तो हमें लगता है कि वह सब समझ गया कुछ समय, तो समय बाद सब भूल जाते हैं हम सचमुच भूल जाते हैं तो ये हमारे हृदय के किसी कोने में रहता है। उस समय पर हो या जाएंगे नहीं वो किसी भी वस्तु का संस्कार जो है

पूरी तरह नहीं भूल जाता है बचपन में हमको एक बार चाकू लग गया था चोट लग गई थी अब वो पता नहीं अंतकरण के किस कोने में उसकी स्मृति भरी है और अभी याद आती है तो ये जो

हम भगवान की कथा सुनते है नामोच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसका संस्कार हमारे जीवन में कभी न कहीं न कहीं कही पड़ता है किसी न किसी कोने में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अंतरतम प्रदेश में पड़ता है और समय पर वो अपना लाभ देता है

इसलिए किसी भी भगवत कथा को किसी भी मंगलमय नाम को कभी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए वो अपना शुभ से शुभ जो फल तो है वो अवश्य देगा और शाम जी जयंती विजय

उसमें क्या करना चाहिए उस समय यदि कहीं पास में नदी और सरोवर हो तो उसमें घुस जाना चाहिए लो इससे सरल इससे सरल उपाय और क्या हो

अच्छा ना हो तो पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए ऐसे गिरोगे, ऐसे गिरोगे, हाथ पांव कांपने लगेंगे तो पूरी की पूरी पूरी की पूरी जवा हो जाएगी

घर में कभी किसी के मरने की याद आई हो, हो या कभी कोई खूब खुशी हुई हो आपके घर में तो उसकी याद कीजिए आप सत्यनारायण की कथा जब सुन रहे थे तो आपका मन कैसा हो रहा था और क्या क्या कथा हो रही थी क्या क्या सुन रहे थे इन सब से भी काम न चले

तो एक सरसों के बराबर सरसों का दाना तो समझते हैं सरसों के दाने के बराबर आप अकीम खा लीजिए आपको नींद आ जाएगी आपको नींद आ जाएगी और उस सारा का सारा जो दुख है उस समय का वो मिट जाएगा स्थूल से स्थूल से लेकर

स्थूल से स्थूल सूक्ष्म तक उपाय सबके हैं आदि भौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक सभी प्रकार के उपाय सभी रोगों के हैं

हमसे आप बेईमानी करने की बात भी चाहे तो पूछ सकते हैं उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पूछिएगा कृपा करके मत <laughs> दुनिया में सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है अच्छाई भी भगवान की बनाई हुई है और बुराई भी भगवान की बनाई हुई है वही

दंड भी देते हैं और वही अनुग्रह भी करते हैं आप पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की ओर चलिए देखिए आपका कैसा मंगल होता है यही छोटा प्रश्न था

तो हमारे क्या नाम है 50 वर्ष के तो साथी हैं अब इनके क्या प्रश्न बाकी हैं विधानसभा तो के दोनों एक ही वस्तु है या अलग अलग अलग अलग है इक्कीस प्रकार और दोनों एक ही है तो तीस प्रकार कृपया

तो व्यवहार है ना और नो तो है ब्रह्माकार बुद्धि का अभ्यास करो को

कार वृत्ति ब्रह्माकार वृद्धि और संसाराकार वृद्धि का पुरस्कार तो का बारंबार बारंबार अपने स्वरूप से सिवाय दूसरी किसी वस्तु की फुर्दा न हो

जब देखो जहाँ देखो जो देखो अपने शुरू है।

पूछते हैं ना कार्य वृत्ति छोटे धनाकार वृत्ति छूटे और रामाकार कृष्णाकार वृद्धि का उदय हो इस पर तो दृष्टि जाती नहीं

सोचने लगते हैं ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है आखिर वृत्ति में ब्रह है की वृत्ति ब्रह्म में जाती है

घड़े में आकाश घुसता है कि आकाश में घड़ा घुसता है दोनों अनादि हैं

सत्य है तो एक मिथ्या है घड़ा में कभी आकाश घुसा नहीं क्योंकि पहले से मौजूद था और आकाश में घड़ा कभी घुसा नहीं क्योंकि घड़ा कभी था नहीं

कई बातें हम लोग इधर उधर सुन लेते हैं और हमारा प्रश्न बहुत उच्च उठी का है ऐसा समझ कर पूछने लगते हैं साफ रस्सी में घुसा की रस्सी साफ घुसा

साफ है ही नहीं रस्सी में घुसेगा कहा नहीं तो रस्सी उसमें घुसेगी तो पहले उस तत्व को समझना चाहिए जिसमे रस्सी और तत्व रस्सी और साफ का दृष्टान्त देकर

दृष्टान्त देकर तत्व समझाया जाता है दृष्टांत नहीं पकड़ा जाता है वस्तु पकड़ी जाती है

हुआ न पीता लीरा हुआ जो वस्तु जैसी है जो पीता है हम लोग तो अपनी वासना के अनुसार संसार को पकड़ के रखते हैं ये स्त्री है ये पुत्र है ये धन है ये

परिवार है और उसी में बंधे रहते हैं अपने को भगवान के साथ बांधू

जी को कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं ब्रह्म को देखते ही नहीं जानते ही नहीं कैसा है कैसे ब्रह्माकार वृत्ति करेंगे सीधी सीधी बात है भगवान का दाम लो

अपना माता जी का प्रश्न है विषय का के हुए उसमें सुकुल ना होना इसका माना है वो तो पुष्ट

चाहिए विषय भोगते हुए उसके सुख मुझी न होना इसका क्या माने इसके माने ये है कि आज तक जिन लोगों ने विषय भोग किया है

उसमें तो से कोई सुखी नहीं हुआ मैं रावण सुखी हुई मैं रावण सुखी हुआ नंस न प्रदूषण बड़े बड़े विषय भोग करने वाले हुए लेकिन अंत में उनकी वही दुर्गति हुई

इस विचारों को नरक में भी जगह नहीं मिली आज तक कौन विषय सुख का भोग करके सुखी हुआ

बनाया जाता है आप लोगों को मालूम है कितनी बार दूध में पकाई जाती है कितनी बार छाया में सुखाई जाती है कितने दिन उसमें लगते है कैसे पाउडर बनता है उसका

तो देह में लगा के उसको बड़े सुंदर पाउडर से भी बढ़िया पाउडर से भी बढ़िया बनाते हैं देह में तो कपड़ा सबसे बढ़िया चमकदार चाहिए माला सबसे बढ़िया चमकदार चाहिए रोटी सबसे बढ़िया चाहिए

से है संसार में और भगवान का दाम नहीं देते हैं चर्चा करते हैं पड़ोसी की उनकी बेटी ऐसी उनकी बोई ऐसी उनका धर्म कर्म ऐसा अरे बाबा बात करनी है

परमेश्वर की बात करो याद करनी है तो परमात्मा की याद करो लीला पढ़नी है तो भगवान की लीला गीता पढ़ो भार्गव पढ़ो कामायण पढ़ो दीर्घ शास्त्र पुराण पढ़ो

लोगो को दिखाने में अपने को की हम देखने में बड़े सुंदर हैं, हमारे कपड़े बड़े समझदार हैं

कपड़ा तो पहनते थे और वो तेल फुले से तरा तर शरीर और वो बाला स्फिक का देखो ये सब क्यों करते हो महाराज क्यों करते हैं कि घर से तो कुछ ले के नहीं निकले थे

देखो भगवान ने रास्ते में हमको इतना दे दिया ऐसे लोगों को देखा जिनके पास कुछ नहीं है और भगवान उनको देते हैं दोनों जो खाने को मिलता है

बाहर का दिखाना है तान जाम है इससे ये नहीं पड़ता की इनको कोई पर हो गई है तो संसार में भटक गए उनको तेल का सुख मिल गया है उनको बालों का सुख मिल गया है

उनको भक्तों का सुख मिल गया है जय तो जय जय महाराज गुरु महाराज की जय हो अपनी तारीख सुनने का मजा आ गया है

परमार्थ का रास्ता नहीं है इस संसार में भटक जाने का रास्ता है देख को चिकना चुपड़ा बना करके कोई परमार्थ के रास्ते में चलना चाहे तो नहीं चल सकता

खूब रोज से भगवान का दाम देते थे सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम कहो हम भी ब्रह्मास्त्र जोरा दे हम ब्रह्मास्त्री कहो हम दो स्व दोरा दे सत्य जोरा दे तो

और उससे कुछ समझ में भी तो आ गए कुछ उन्नति भी तो हो कुछ परमात्मा की ओर बढ़ना भी हो। तो हो सबसे बढ़िया सुगम से सुगम साधना हरे राम हरे राम है

भगवान का नाम देते चलो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे किसे किसे को लेगा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान का नाम दो

जमा बुद्धि के बारे में क्या क्या सोचा है अन्नमय कोष का विवेक किया तरणमय का किया नय का किया ज्ञान का कोष का, किया, का को विवेक किया केवल जवानी जमा खर्च रखने के लिए

ये जो परमार्थ की बात है इससे कोई उन्नति नहीं होती है भगवान के राम नाम के रास्ते पर चलो नाये कराए खट करे खट दर्शन दर्शन तेरों प्यारे कहो दर्शन पढ़ के आओ

कल्याण तो नहीं होगा बहुत पढ़ोगे कुछ दर्शन पढ़ोगे तो तो कुछ कौन पढ़ेगा कुछ तो ब्राह्मण पढ़ेंगे ब्राह्मणों में कौन पढ़ेगा कुछ ब्रह्म सिर्ज आश्रम में जाएगा कुछ ब्रह्म आश्रम में भी कौन पढ़ेगा

जो बुद्धिमान होगा बुद्धिमानों में भी कौन पढ़ेगा जिसके मन में वैराग्य होगा तो इस तरह से तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईमानदारी के साथ परमात्मा के रास्ते में चलना चाहिए

गुरु पर विश्वास रख शास्त्र पर विश्वास रख दो चरित्र पवित्र हो झूठ मत बोलो बेबानी मत करो दूसरे का माल मत हटो

जहाँ तक हो सके दूसरों की भलाई करो और भगवान का नाम लेते जरो एक एक पग में भगवान का नाम लो सीताराम सीताराम सीताराम वेदांत विचार में तो कोई बाधा पड़ेगी नहीं

विचार करोगे तो क्या राम राम, में वादा कर राम, राम तो करने में कोई बाधा कर जाएगी क्या राम राम कहोगे तो विचार करने में कोई वाधा कर जाएगी खूब प्रेम से भगवान का नाम लो ईमानदारी से रहो

दिन भर में बने तो किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दो के पशुओं को चारा दे दो, किसी को ठंड लगती हो तो दूर करने की कोशिश करो भीड़ तो

मुह के भीतर रहती है अरे भगवान का नाम लेती चलती है लेती चलती है, लेती चलती है। चोरी जारी झूठ दूसरे के माल की चोरी